राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम समय का महत्व नमस्कार दोस्तों कि आज हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं यह कहानी भाई बहन की है भाई का नाम मोहन है और बहन का नाम है लक्ष्मी कि दोनों विद्याले में पढ़ते हैं विद्याले उनके काउं में ही है और दोनों रोज सुबह विद्याले इकठे जाते हैं मोहन, अरे ओ मोहन, अभी तयान नहीं हुआ आ रहा हूं दिदे तो इतनी देर से कर क्या रहा है जल्दी कर नहीं तो आज फिर देर हो जाएगी आ रहा हूं न मोहन ने लक्ष्मी की बात पर ध्यान नहीं दिया लक्ष्मी कब तक इंतजार करती वो अकेली ही विद्यालय चल दी लक्ष्मी हर रोज ठीक समय पर विद्यालय जाती लेकिन मोहन कभी भी समय पर नहीं पहुंच पाता इसीलिए मास्टर जी मोहन को रोज डांटते आज फिर देर कर दी मोहन जी वो वो रास्ते में वो रोज रोज बहाने नहीं चलते बेटा समय पर विद्यालय आया करो मन लगाकर पढ़ा करो नहीं तो बाद में पछताओगे आज क्षमा कर दीजिए मास्टर जी कल से समय पर जरूर आऊंगा मास्टर जी ने मोहन को क्षमा नहीं किया मोहन को सजा मिली उसने कान पकड़े दंड बैठके लगाई फिर मोहन ने मन ही मन निश्चय किया कि वो कल से हर काम समय पर करेगा जल्दी उठेगा भोजन समय पर करेगा समय पर विद्यालय जाएगा शाम को समय पर खेलेगा और समय पर पढ़ेगा लेकिन मोहन अपने निश्चय को पूरा नहीं कर पाया क्योंकि अगले ही दिन से सारा कार्यक्रम फिर बिगड़ गया मोहन फिर देर से उठा अरे आज फिर देर हो गई ए भगवान दीदी ओ दीदी किसे पुकार रहा है रे दीदी को अ हां वो तो कब की स्कूल चली गई चली गई हां मोहन बेटा सुबह जल्दी उठाकर ट्रैक्टर मत करो मां कल से मैं कभी भी देर नहीं करूंगा कुची देर में स्कूल पहुंच जाऊंगा तेरा <laughs> तो बेटा रोज का यही काम है बस कहता ही रहता है जब जल्दी उठे तब जानू मां समझाती दीदी समझाती मास्टर जी डांटते पर मोहन किसी की बात पर ध्यान नहीं देता मोहन अरे ओ मोहन अभी तक खेल ही रहा है तो क्या करूं पढ़ा ही नहीं करेगा क्या परीक्षाओं में सात ही दिन तो बाकी हैं पढ़ता तो हूं कहां पढ़ता है सारा दिन तो तू खेलता रहता है अब भी मान ले मेरी बात समय बहुत कम है अरे तू चला कहां खेलने पर अभी तो तू खेल कर आया है बाहर मत जा नहीं तो मां से कह दूंगी तो बोल दे मां से हमेशा पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई मां मां नहीं पढ़ता नहीं पढ़ता नहीं पढ़ता इस तरह दोस्तों मोहन ने सारा समय खेलकूद में ही गवा दिया और लक्ष्मी वो सुबह जल्दी उठती नहा धोकर भगवान की पूजा करती तब तक मां नाश्ता बना देती नाश्ता खाकर लक्ष्मी विद्यालय चल देती दोपहर को घर वापस आती मां के काम में सहायता करती शाम को थोड़ा खेलती रात को खूब मन लगाकर पढ़ाई करती यानी वो अपना हर काम समय पर करती मोहन ओ मोहन अरे आप मास्टर जी नमस्ते नमस्ते यहां से जा रहा था सोचा आप से मिलता चलू हाँ हाँ आए बैठिये वो मोहन कहा है यहीं कहीं खेल रहा होगा क्यों क्या बात है वो तक्षा में मासिक परीक्षा ली गई मोहन सभी विश्यों में फेल है क्या हम्म घबराने से कुछ ना होगा अभी तो वार्षिक परीक्षा बाकी है उसे समझाइए कि वो मन लगाकर पढ़ा करे अब पे कुछ नहीं बिगड़ा नहीं तो फेल हो जाएगा नहीं नहीं ऐसा मत कहिए मास्टर जी मेरी तो बिल्कुल नहीं सुनता मोहन सारा दिन खेल ही खेल मुझे तो कुछ समझ नहीं आता क्या करूं आप ही समझाइए ना उसे हम खेल में तो उसका कुछ ज्यादा ही ध्यान है ठीक है मैं कोशिश करूंगा अच्छा अब मैं चलता हूं अच्छा मास्टर जी नमस्ते नमस्ते मास्टर जी चले गए बाद में मां ने मोहन को बहुत समझाया मास्टर जी ने भी समझाया लेकिन मोहन की समझ में कुछ ना आया वो मनमानी ही करता रहा परीक्षाएं हुई परिणाम निकले लक्ष्मी कक्षा में प्रथम आई और मोहन जानते हो उसका क्या हुआ मोहन वो वो मोहन वो मां फेल हो गया है ना अरे मैं जानती थी यही होगा जो बच्चा ना समय पर पढ़े ना समय पर मेहनत करे वो कभी भी पास नहीं हो सकता लेकिन मां मोहन है कहां खेल रहा होगा यही कहीं और क्या हो जाओ चुप हो जाओ अब रोने से क्या है हम्म हम्म रोने से पास हो जाओगे क्या मास्टर जी नमस्कार नमस्कार बेटी लीजिए बहन जी संभालिए मोहन को आ बेटा विद्यालय में कोने में अकेला बैठा रो रहा था चुप हो जा चुप हो जा बेटे रोते नहीं अरे अब रोने से क्या लाभ पहले तो किसी की बात सुनी नहीं और अब अरे आप खड़े क्यों हैं मास्टर जी बैठिए हां हां अरे भाई जो होना था वो तो हो गया अब मोहन तुम आज से बल्कि अभी से मन में निश्चय कर लो कि तुम मन लगाकर पढ़ोगे अगर बेटा तुम समय पर पढ़ो समय पर खेलो यानी अपना हर काम समय पर करो तो भला पास क्यों नहीं होगे हां मास्टर जी मुझे पता चल गया मेरे सभी दोस्त पास हो गए ना वो सब बहुत खुश हैं वो मुझसे बात भी नहीं करते मैं फेल हो गया हूं ना इसलिए मास्टर जी मैं अब जरूर पढूंगा जरूर पढूंगा हां शाबाश अरे लक्ष्मी तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो अरे तुमने मां को बताया नहीं कि तुम्हें कल पुरस्कार मिलेगा सच हां दीदी को पुरस्कार मिलेगा हां और तुम भी अगर दीदी की तरह पढ़ोगे तो तुम्हें भी अगले वर्ष पुरस्कार मिलेगा आप देखना मास्टर जी अगले साल मैं भी कक्षा में प्रथम आऊंगा हां ना क्यों नहीं क्यों नहीं मेरा मोहन भैया तो अच्छा लड़का है <laughs> <laughs> मोहन को सारी बात समझ में आ गई अगले साल मोहन ने अपना समय बेकार नहीं गमाया पढ़ाई के समय वो पढ़ा और खेल के समय पर खेला और फिर हां इस बार तो उसे पास होना ही था और मोहन पास हो गया दोस्तों तुम भी अपना हर काम समय पर करना अच्छा फिर मिलेंगे नमस्कार